सन्यासी और मुनिगढ़ उपस्थित आर्य प्रिय बंधुओं पूजा के योग मातृशक्ति आचार्य मान प्रिय ब्रह्मचार्य उपदेश मंदिर का उपदेश प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले कौन पढ़ेंगे आप में से कौन पढ़ेगा मैं जिसको कहू वो पढ़ेगा या आप जिसको चाहेंगे वो पढ़ेगा आज रोहित जी से पढ़वाते पीठ संख्या बीस है पीठ संख्या बीस दिखा दी आश्रम चार है यहाँ से आश्रम चार ब्रह्मचर्य आश्रम का वर्णन पूर्व ही हो चुका है आश्रम में प्रीति बढ़ाकर सामाजिक कल्याण बढ़े यह मुख्य धर्म है इस प्रकार की सामाजिक प्रीति, प्रीति बढ़ाने के लिए मूर्ति पूजा आदि पाखंड दूर होना चाहिए संतुष्ट संतुष्ट भारिया कल्याणम उपरे श्लोक में कहे अनुसार कृष्णों को आनंद करते हुए निर्वाह करना चाहिए यह उनका मुख्य धर्म है इस आश्रम में विचार करना चाहिए तब विद्या का संपादन करना उचित है सन्यासी सन्यासी को उचित है की सारे दल घूमे गुण, और करें यही उसका मुख्य कर्तव्य धर्म है यथाउेश के विषय में मन कहते हैं दृष्टि वस्त्र वस्त्र पू सत्य मन उतम और पंच सिर शंकर इतिहास देखना चाहिए कि की उन्होंने किए उसी प्रकार सं मात्र को सदउ करना चाहिए इसके अंतर स्वामी जी महाराज ने सेना सैनों को तेजस्वी वाली धीरे धीरे धीरे धीरे जल्दी क्यों करते हैं धैर्य से पढ़ना चाहिए आज का प्रकरण है आश्रम का आश्रम का मतलब होता है कि चाहे एक व्यक्ति किसी भी आश्रम में निवास क्यों ना करता हो और मनुष्य है तो किसी न किसी आश्रम में तो उसको रहना ही होगा पांचवा आश्रम कोई है नहीं कि जिससे हम चार आश्रमों से मुक्ति पाकर के पांचवें में चले जाएं तो ऋषियों ने हमारे इस जीवन को चार आश्रमों में आदर्श रूप में बांटने का काम किया है और ये हमारे जीवन के साथ घटता भी दिखाई देता है कि जैसे मनुष्य सदा किसी एक अवस्था में नहीं रह सकता हम सुबह से लेकर के रात तक ना जाने अपनी कितनी मन की अवस्थाएं बदलते रहते हैं लड़ते हैं रोकते हैं कभी बह भी जाते हैं किसी विचार के प्रभाव में तो हम जैसे एक अवस्था में रह नहीं सकते क्योंकि व्यास जी ने घोषणा कर दी आज से साल पहले ही चलम चागुन? गुणों का जो व्यापार है और गुण क्या होते हैं सतरजम और उन्हीं से हमारा मन निर्मित है तो हमारे मन की दशा कभी भी एक अवस्था में तो रह नहीं सकती और ब्यास जी ने फिर अपनी साक्षी दी कि महाराज एक अवस्था में तो नहीं रह सकते पर मैं आपको पांच अवस्था बता देता हूँ तो पतंजलि तो उस समय जीवित रहे नहीं होंगे पर वो हमारे लिए बताइए कि क्षिप्त मूल विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध कि प्रत्येक व्यक्ति का मन प्रत्येक जो व्यक्ति है यानी यू कह सकते हैं कि अगर मनुष्य से हट के जो दूसरे प्राणी है पशु पक्षी प्रत्येक प्राणी का मन चाहे वो धरती के किसी भी कोने में अपना आश्रय लिए हुए हैं इन पांच अवस्थाओं में वो रहता है क्षिप्त अवस्था में रहता है कभी मूल अवस्था में रहता है कभी विक्षित में रहता है कभी एकाग्र में होता है तो कभी निरुद्ध में भी आ जाता है तो इन पांच अवस्थाओं में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक आश्रमी चाहे वो किसी भी आश्रम में उसने अपना जीवन व्यतीत किया हो या कर रहा हो इन पांच अवस्थाओं से कोई भी बच नहीं सकता तो कहते हैं इसी प्रकार से ये जो आश्रम शब्द है इससे हमें ये संदेश भी प्राप्त होता है कि कुरे वेह है करो कर्म इस दुनिया में आए हो ना यह लोके इस संसार में आप आए हैं तो निठल्ले बैठ के ना तो तुम खा सकते हो ना तुम्हें कोई खिला सकता है घर में पांच भाई हैं और एक अगर काम नहीं कर रहा है, है तगड़ा है स्वस्थ है बलिष्ठ है सुंदर है स्वास्थ्य अच्छा है लेकिन काम नहीं करता चार भाई तो खेत पे चले जाते हैं और वो पीछे घर में ही रह जाता है या छिप जाता है खेत के जाने के समय तो आप बताइए वो एक परिवार में जब चार भाई श्रम कर रहे हैं या घर की माताएं बहनें भी खेत में जाकर के खेत का काम करती हैं तो पांचवा भाई कब तक अपने को बचा के रख सकता है बलि का बकरा कब तक खैर बनाएगा ईद <laughs> के दिन तो उसकी भेड़ चढ़ी जानी नहीं तो जितने ही आलसी निकमे लोग हैं ये वो बकरे हैं जो ये सोचते हैं कि आज नहीं कल आज नहीं कल तो हमें बकरा नहीं बनना है हमें कर्मनिष्ठ बनना है कि वेद ने कहा है कि कर्म करो सबके लिए कर्म करने की उपदेश है शिक्षाएं हैं और कहते हैं इसलिए ऋषियों ने सबके साथ में आश्रम शब्द को जोड़ दिया है ब्रह्मचर्य आश्रम ब्रह्मचारी है तो उसका भी शरीर और मन और उसके साधन वो सब क्रियाशील होने चाहिए ग्रस्त में चला गया है तो ग्रस्त में भी उसके जो कर्तव्य है पति के पत्नी के बच्चों के सास के पस्त में दो स्थान होते हैं एक तो होता है ससुराल और दूसरा होता है मायका तो मायका और ससुराल इन्हीं दो के बीच ग्रस्त घूमता रहता है तीसरा तो कुछ होता नहीं तीसरा तो फिर वो बाण प्रस्त हो जाता है ना उसका ससुराल रहता है ना मायका रहता है तो ग्रस्त में भी पति पत्नी स्त्री पुरुष भाई बहन इनका आपस में अगर एक दूसरे के विचारों के साथ सम्मेलन है एक दूसरे के विचारों का आदर किया जाता है तो वो ग्रस आश्रम एक आदर्श के रूप में खड़ा हो जाता है तो वहां भी कहा है श्रम करो वहां भी सबको कहा छोटा बच्चा है तो स्कूल जाए अगर कोई बड़ा हो गया है तो कोई व्यापार करे नौकरी करे जो भी उसके जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है ग्रस्त आश्रम में उन सब को उस श्रम का लाभ लेकर के और वो ग्रस्त के रूप में अपनी गाड़ी चलाता रहता अच्छा एक व्यक्ति खाली बैठे बैठे भी तो थक जाता है ना जैसे कोई बेरोजगार व्यक्ति है या जैसे सुबह आचार्य सोमदेव जी कह रहे थे ना कि जो ध्यानी ज्ञानी है वो आंख बंद करके बैठे रहते हैं तो सामान्य लोग सोचते हैं कि ये घंटे ये बैठा एक घंटे में कितना काम कर लेता ये निठल्ले बैठे इनको कुछ मिलता तो है नहीं क्या मिला है तो परीक्षा ले भाई मजदूरों को बोलाओ और उनसे कहा कि भाई तुम्हें कितने मिलते हैं जितने बोले पांच मिलते बोले हम तुम्हें सात देंगे या छह देंगे सौ दो सो फालतू देंगे चार घंटे यहाँ एक में बैठ के दिखाओ और कोई भी नहीं बैठ पाएगा तो आदमी कई बार बैठे बैठे भी थक जाता है वो सोचता है कि मुझे कुछ काम मिले तो कोई ये सोचता है कि बैठने से बड़ा आराम मिलेगा बैठने से व्यक्ति तो बीमार हो जाता है ये मधुमेह और हृदय रोग जो है ना उन्हीं लोगों को होते हैं जो परिश्रम से जी चुराते हैं कुर्सी पर बैठे रहेंगे सुबह शाम तक और खाना खा लेंगे वो भी वही का वही रखा है शाम को आएंगे पचा है नहीं दूसरा और उसके ऊपर ठोक लिया और खाना खा लेंगे वो पहले वाला ही नहीं पचा ये यहाँ बाकी लिख रखा है यहाँ पे आप देखना कि जिसका पहला भोजन पच जाता है और जो भोजन पच गया है और दूसरे भोजन को पचाने की जगह जिसके अंदर हो गई है वो व्यक्ति निरोगी होता है अब होता क्या है कि पहला पचाना ऊपर से और खा लेते हैं फिर साइकड़ो तरक्की बीमारियों के नाम हम दे देते हैं कोई मधुमेह है किसी को हृदय रोग है किसी को कुछ है किसी को कुछ है ये सब श्रम के अभाव में हो गया है आप कहेंगे कि अब हम क्या करें सब मशीनें आ गई हैं रोटी बनने की मशीन आ गई पहले तो माताएं बहन हाथ चलाती थी तो उनका व्यायाम होता था पीसती थी तो चक्की में उनका व्यायाम होता था अब वो चक्की भी हमारे हाथ से छिन गई और गुरूकुल में रोटी मनाने की मशीन आ गई अभी तो शायद वो कुछ दिन तक तो चली थी लेकिन बंद हो गई <laughs> और लोगों ने तालियां पीट दी गुरकुल में रोटी बनाने की मशीन आई ये नहीं पत, समझ में आया कि रोटी बनाने की मशीन का मतलब है स्वयं का निठल्ला हो जाए तो माताओं मैंने कहा हाथ चलते तो व्याया होता है ना थोड़ा आटा गूंजती है अब आटा गूंजने के भी मशीन और रोटी बनाने के भी मशीन और धीरे धीरे शायद ये भी हो सकता है की हमारे मुंह में भी कुछ ऐसी मशीन लग जाए हमको पचाना भी नहीं पड़े तो वेद क्या कहता है वो कहता है की नहीं ये जीवन कोई आनंद का जीवन नहीं है जब व्यक्ति खेत में चार घंटे काम करके आता है और फिर पेड़ की छाया में विश्राम करता है खेत का मतलब तो एक उपलक्षण है कहीं भी कोई कार्यालय में काम करता है कोई व्यापार करता है जब वो थका थका आता है और खूब मेहनत करता है शारीरिक मेहनत और फिर जब वो घर आता है और उसको आराम करने में जो आनंद आता है और एक पड़ा है बेरोजगार और उसको कोई काम ही नहीं उसको उठने की भी इच्छा नहीं होती मुर्दे की तरह पड़ा हुआ है तो मुर्दे की तरह पड़े हुए को विश्राम में आनंद आएगा या काम करके थके हुए जब वो विश्राम करेगा तो उसको आनंद आएगा उसको ज्यादा आनंद आएगा उस बेकार और बेरोजगार और निठल्ले पड़े रहने वाले को तो रात में भी नींद नहीं आएगी क्योंकि दिन में ही वो नींद नींद ले लेता है और रात को कहा आएगी तो यहां पर कहते हैं कि कोई भी आश्रम में हम है उस आश्रम में परिश्रम व्यक्ति व्यक्ति को करना चाहिए तो कहते हैं कि बानप्रस्थ और सन्यास तो बानप्रस्थ के साथ भी आश्रम जोड़ दिया है तो बानप्रस्तियों को भी वही शिक्षा है जो ब्रह्मचारियों को है जो ग्रस्त को है और सन्यासियों के लिए भी वही शिक्षा यहाँ पर दी गई है कि सन्यासी का क्या काम है सन्यासी अपना काम करे जगह जगह घूमे सत्योपदेश करे खाली वो भी बैठे कि अब तो हम स्वामी जी हो गए तो अपना बैठ के खाएंगे सेवा करेंगे चेले चपाटे न ये नहीं होगा स्वामी जी की भी सेवा हो पर स्वामी जी समाज की सेवा करें तभी तो स्वामी जी का नाम और संन्यास का नाम उज्जवल होगा ना तो कहते हैं कि ये आश्रम चार है इसमें से ब्रह्मचर्य आश्रम का वर्णन तो पूरा हो गया गृहस्थ आश्रम में परस्पर प्रीति बढ़कर सामाजिक कल्याण बड़े यही मुख्य धर्म है कहते हैं ग्रस्थ आश्रम में क्या है ग्रह्रम में क्या क्या होता है स्त्री पुरुष बच्चे अगर ससुराल में है तो तो पति पत्नी बच्चे सास ससुर ननद ज्येष्ठ और भी होते होंगे वो मुझे पता नहीं इतने तो बहुत है ना वैसे इतने तो बहुत है तो ग्रस्त में यही तो होता है तो अब इसमें क्या करना है तो कहते हैं कि स्वामी जी की ये ग्रस्त आश्रम जब अपनी मर्यादा में होता है अपनी अपनी मर्यादा में जब रहते हैं भाई अपनी मर्यादा में रहता है बहन अपनी मर्यादा में रहती है सास अपनी मर्यादा में रहती है बहू की अपनी मर्यादा है, जब अपनी अपनी सीमा में रहते हैं, बोलने में चलने में उठने में देखने में बैठने में खाने में जब इन मर्यादा को लेकर के एक सीमा को लेकर के जब ये ग्रस्त का हर संस्थ चलता है तो कहते उनमें आपस में फिर प्रेम बढ़ता है और अगर ऐसा नहीं होता है पत्नी मर्यादा तोड़ती है अपनी और उसको संदेह की दृष्टि से अगर देख लिया जाता है पति के द्वारा वो घर घर नहीं रहेगा वो कलह घर हो जाएगा वहां गृह आश्रम दूषित हो जाएगा इसी तरह से पत्नी को अगर संदेह हो गया है अपने पति पर कलह होगी अगर पत्नी पति के बीच में फूट है बाहर बालों के साथ में तो दिखा देते पति पत्नी बहुत तिर में बातें करेंगे पर जैसे ही मेहमान बाहर जाता है वैसे ही एकदम त्योरिया चढ़ जाती है और फिर वही स्थिति तनाव वाली तो ये ये जो स्थिति है ना ये स्थिति अच्छी नहीं है कि हम ऐसे कई लोग होते हैं कि घर में तो एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखते हैं प्रसन्न नहीं होते और बाहर जाकर अरे सावारे अरे साहब आप तो सब हमारे ही आप सब बहुत अच्छी तरह व्यवहार करते हैं बाहर वाले सोचते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा है वो अब उसके घर में जाकर के देखो क्या अंधेारी फैली हुई है घर में तो अंधेरा है और बाहर वो व्यक्ति रोशन करने का करने का प्रयास करता है बाहर प्रकाश देता है और खुद अंधेरा तो यहां पर क्या है कि परस्पर प्रीति और जब आपस में जब प्रेम से रहते हैं एक दूसरे को देखते हैं कैसे देखते हैं प्यार से देखते हैं कैसे देखते हैं जैसे गाय अपने बचिया को या बछड़े को दोनों में से किसी को लगा लो दोनों को प्यार से देखती है आज तो बछड़ो को, को भी खतरा हो गया है कि बैल को अब लगाए कहा काम ही नहीं उसके लिए कुछ तो इसलिए ऐसी नस्ल पैदा कर रहे हैं कि बैल हो ही नहीं गाय गाय बचिया ही बचिया पैदा हो तो वेद में उदाहरण दिया है कि जैसे गाय अपने बच्चे को प्यार करती है नहीं तो अगर विश्वास ना हो तो जाकर के देख लेना एक बार जो अभी ब्याे ना उसके पास जाके देख लेना बच्चे को चूके देख लेना थोड़ा ऐसे दौड़ करके आएगी अगर उसको बांधा आ जाए तो हो सकता है कि पेट में सिम घुसेड़े बहुत प्यार करती है तो ऐसे ही हम सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान होने के कारण से हमने जो जाति पाति बना ली है ये तो गौण है लेकिन एक दूसरे की सहायता करना कि हम ईश्वर की एक ही संतान है हमारा एक ही पिता है हमारा एक ही संस्कार है हमारी एक ही संस्कृति है वेद तो इस उद्देश्य पे हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं जाति पाति ठीक है तुम अपने घर में कुछ भी करते रहो किसी कुछ करते लेकिन ऐसे मुद्दों पर हम सब एक हो जाए क्योंकि जाति पाति भगवान नहीं बनाई तो कहते हैं कि जहां जाति पाति नहीं मानते जहाँ परस्पर ग्रस्तों में पति पत्नी में प्रेम होता है और जब पति पत्नी प्रेम होता है वहां संतानें भी अच्छी होती है में या दुर्वासिनी ऋषि का रूप धारण किए हुए है पत्नी पत्नी तो दुर्वासिनी है और पति दुर्वासा है तो दोनों में कैसे होगा नहीं चलेगी गाड़ी या तो वो उसको मिटाने की सोचेगी या वो उसको मिटाने की सोचेगा तो वेद कहता है ऋषि कहते हैं कि परस्पर प्रीति हर अवस्था में प्रेम को बना रखना चाहिए आगे कहते हैं मूर्ति पूजा की पाखंड अब ये थोड़ी सी कठिन बात है समझाना कि कई बार क्या होता है कि जब विवाह होता है तो पत्नी तो मूर्ति पूजन करती है और पति देवारी समाधि होती है कई बार पति मूर्ति पूजा करता है तो पत्नी आई समाधि होती है उन दोनों में खांडा बसता रहता है महाभारत बसता रहता है रोज ऐसा नहीं ज्ञान से किसी की मूर्खता को हटाया जा सकता है ज्ञान से विचार से सही विचार से जबरदस्ती अगर आप उसको रोकते हैं जबरदस्ती उस, उसमें विरोध करते हैं खंडन करते हैं खंडन की जो कैंची है उसको चलाते हैं उसके हृदय को आप छील देते हैं घाव कर देते हैं तो ठीक है मूर्ति पूजा तो थोड़ी देर की है लेकिन हमने आपने जो घाव कर दिए पति या पत्नी के हृदय में वो मूर्ति पूजा से भी ज्यादा भयंकर है तो कहते हैं कि घर में भी अगर इस तरह की स्थिति खड़ी हो जाए तो सहन करो और धीरे धीरे उसको ज्ञान की आंख दो उसको विवेक दो उसको समझाओ और नहीं समझे तो ठीक है जैसा चल रहा है चल रहा है पर कड़े मत करो आगे कहते हैं एक उदाहरण देते हैं कहते हैं संतुष्टो भार्य भरता भर्तरा भारी तथे कहते हैं यशमिन कुल जिस कुल में भर्ता भार्यया संतुष्ट जिस कुल में क्या होता है भर्ता यानी भरण पोषण करने वाला भार्यया पत्नी से संतुष्ट रहता है जिस कुल में गृह स्वामी अपनी पत्नी से अपने बच्चे से अपने परिवार से संतुष्ट रहता है परिवार वाले उसको प्रसन्न रखते हैं और दूसरी बात कही है भर्तरा भारिया तथा विचार और कहते हैं कि भरता के द्वारा जिस घर में भारिया प्रसन्न रहती है भरतरा यानी भर्तरा स्वामी के द्वारा यानी पति के द्वारा पत्नी आदि जो परिवार है वो प्रसन्न रहे यानी पति पूरे परिवार में प्रसन्नता फैलाए फिर एक तरफा मामला नहीं कहा यहाँ पर फिर पत्नी के लिए भी कह दिया कि भर्तरा भारिया तथा उपचार पहले तो कह दिया कि भर्ता यानी पत्नी से स्वामी संतुष्ट रहे और दूसरे में कहा कि पति से पत्नी संतुष्ट रहे प्रसन्न रहे तथा ही विचार उसी प्रकार से कहते हैं कि जिस कुल में ऐसा होता है उसमें क्या होता है नित्यम कल्याणम तत्व कहते हैं कि उस, उस कुल में, तस्मिन कुल नित्यम कल्याणम बती निति ही वहाँ आनंद की किलकारिया चलती हैं, निति वहाँ आनंद की वर्षाएं चलती हैं, आनंद की धाराएं बहती है हर एक के हृदय में बच्चों की किलकारियां भी चलती हैं तो मीठी लगेंगी अच्छी लगेंगी लेकिन अगर माता पिता लड़ रहे हैं आपस में तो बच्चे भी दुखी होते हैं तो बच्चे बच्चे फिर आपस में लड़ते हैं वो भी अपना गुस्सा भाई बहन होते हैं तो आपस में लड़ते हैं। वो उनमें अपना गुस्सा उतारते तो जब माता पिता ठीक से रहते हैं प्रेम से रहते हैं तो उनका बच्चों पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और माता पिता अगर गलत रास्ता पकड़े हुए हैं आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं है एक दूसरे के प्रति संदेह रखते हैं, एक दूसरे की प्रशंसा नहीं करते तो बच्चे भी वही सीख जाते हैं एक दूसरे की प्रशंसा नहीं करते वो कहते हैं कि हमारा बाप ही ऐसा करता तो मैं क्या करूं? <laughs> अब बाप बच्चे से छिपाकर के सिगरेट पीता है और बच्चे को पता नहीं लगना चाहिए अरे कब तक कब तक छिपाओगे एक नागले तो पता लगी जाएगा। फिर वो बच्चा भी अपना छो, छोटी सी उंगलियों से वो कैप्टन के सिगरेट सुलगाएगा <laughs> वह भी मारेगा दम क्योंकि पिता दम मार रहा है तो इसलिए माता पिता का ये दायित्व तो है कि वो जागरूकता से शिष्ट आचरण करे ताकि बच्चे के ऊपर किसी भी विचार का कुप्रभाव नहीं पड़ना चाहिए अब आजकल आप जैसे समस्त जानते ही हैं सब भ्रूण हत्या का आप तो शायद कुछ कम हो गया होगा एक बार तो बाढ़ आ गई थी भ्रूण हत्या करने की करवा अच्छा पति पत्नी ये नहीं विचार करते कई बार कि ये जो मेरी पत्नी है अगर इसकी भी भ्रूण में हत्या कर दी जाती तो मैं बिना पत्नी के रह जाता ही नहीं रह जाता और पत्नी भी ये नहीं सोचती है कि अगर अगर मेरी घर में बेटी या मेरे गर्भ में बेटी जन्मी है ये भी जाकर के किसी पुरुष की पत्नी बनेगी और अगर ये मैं गर्भ में ही मार दूंगी तो उसको पत्नी कहां से मिलेगी अगर इस बात का व्यक्ति विचार कर ले तो व्यक्ति भ्रूण हत्या नहीं कर तो इसलिए ये जो पति पत्नियों में इस तरह के जो अपराध जो बढ़ते हैं मन मुटाव बढ़ते हैं और और प्रभाव में आकर के लड़की को एक दुर्भाग्यशाली संतान बान करके उसका गला घोट देते हैं पहले तो अब तो ये मशीन के द्वारा उसको काटते हैं अंदर गर्भ को पहले सुनते हैं कि जो घर में बड़ी बूढ़ी दादी माँ हुआ करती थी ना दादी माँ वो जाकर क्या करती वही उस बच्ची का पता नहीं भगवान जाने वो दादी होती थी राक्षसी होती थी वही उसका गला घोट करके उसको कपड़े में लपेट के और शमशान में उसको दफना देती थी ये होता था अब उसको पता नहीं तू दादी बनी है तो तू तो तू तो भी छोटी सी भ्रूण होगी तू भी छोटी सी लड़की होगी जो आज 80 साल की दादी बन रही है और तू इसको खत्म कर देगी तो नई दादी कहां से आएगी जो बच्चों कहानी आने सुनाया करती नई दादी कहाँ से लाओगे अभी ये कलोन तो बना नहीं लो कलोन वाली दादी तो वो कलोन वाला ही काम करेगी वो असली दादी जैसा काम थोड़ी करेगी तो ये व्यक्ति विचार नहीं करते तो पहले भी बच्चियां बच्चिया मारी जाती थी लेकिन उनके तरीके दूसरे थे हालांकि काफी लोग जागरूक हो रहे हैं और जो इस भ्रूण ने हत्या करवा रहा है उसको पुरस्कार उसको इनाम उसका थोड़ा सा लाभ बढ़ाने की चेष्टा की जा रही है तो कहते हैं कि कल्याणम तत्व धुरम जिस परिवार में भ्रूण हत्या नहीं होती है जिस परिवार में भाई बहन मिलकर के चलते हैं माँ भ्राता भ्रातरम दीक्षण माँ सोसारम उतर स्व सोसा, है ना सबरता वाचम भद्रया कहते हैं जिस परिवार में भाई बहन माँ बाप इनमें सब में घटा लेना चाहिए वहां तो केवल इतना है कि भाई कि बहन बहन से द्वेष ना करे लेकिन इसको विस्तृत अगर हम थोड़ा सा कर दें तो किसी से भी कोई देश न रखे और एक दूसरे से मन मुटाव को न रखते हुए मीठी शहद जैसी मिठास भरी बाणी का एक दूसरे के साथ में प्रयोग करें। तो देखिए कहाँ झगड़ा होगा मनमुटाव मुटाव कहाँ होगा और जो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं उनको प्यार से प्रेम से विवेक से सुलझाया जा सकता है पड़ोस के घर में बात नहीं जाए नहीं तो इस घर में लड़ते हैं और आवाजें पड़ोसों तक जाती है फिर तो दस बीस आदमी बाहर खड़े होकर सोचते हैं कभी दोनों निकले और मैं निपटारा करवाऊ फिर वो पति पत्नी में निपटारा करवाते भाई क्या बात हो गई कैसे झगड़ गए वो चर्चा एक अलग से है तो कहते हैं उस तत्वयी दुर्गम उसमें कल्याण जो है वो निश्चित है उसमें निश्चित ही सबकी उन्नति और सबका सबका जो है उत्थान और सबको आगे बढ़ने का अवसर स्वतः ही प्राप्त होता है जिस परिवार में इस तरह की आदर्श भावना काम करती है अब शांति पाती दौशातिरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शा